छांदोग्योपनिषद अध्याय भाष्या खंड आठ उदीथोपासना की उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए शिलक दाभ और प्रवाहन का संवाद अनेकधोपास्यवाद प्रकारातरेण परोवरीयुण फलपासना इतिहासस्तु सुखावबोधनार्थ उद्गित संज्ञक अक्षर ओंकार के अनेक प्रकार से उपासनी होने के कारण श्रुति प्रकारांतर से उसकी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुण विशिष्ट फलवाली एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती है जहां जो इतिहास दिया जाता है वह सरलता से समझने के लिए है त्रयो झोदगी थे कुशला बभूशिलक शालावत्यजनो दालभ्य प्रवाहणो जयवली ते ओचुरुद्गी थे वै कुशलामो हंतोदी थे कथाम बदाम कहते हैं सालावान का पुत्र शिलक, चिकितायन का पुत्र दाल्भ और जीवल का पुत्र प्रवाहण ये तीनों उद्गीत विद्या में कुशल थे उन्होंने परस्पर कहा हम लोग उदगीत विद्या में निपुण हैं अतः यदि आप लोगों की अनुमति हो तो उद्गी के विषय में परस्पर वार्तालाप करें ह त्रयत्रिस्या उदीत उद्गी प्रतिशला निपुणा बभू कस्मिंचिदेश कालेबित्ते वमेता इत्यभिप्रायः नहि नमृत जगति तैयाम एव कौशल मुद्दीतादि विज्ञाने श्रूयंतिकल त्रय तीन संख्या वाले यह निपात इतिहास को सूचित करने के लिए है उद्गीत में उद्गीत विद्या में कुशल निपुण थे तात्पर्य है कि किसी देश और काल में अथवा किसी निमित्त विशेष से एकत्रित हुए पुरुषों में ये तीन व्यक्ति उद्गीत में निपुण थे सारे संसार के भीतर उद्गीत आदि के ज्ञान में इन तीनों की ही कुशलता हो ऐसी बात नहीं है क्योंकि श्रुति में कुशस्ति जान श्रुति और कैकेय आदि सर्वज्ञकल्प पुरुष भी प्रसिद्ध है ही केते त्रिया शीलको शालावतोपत्यम शालावत्य चिकितायन सापत्यम चैकितायन दलभगोत्रो दाभो दया मुष्यमाणों व नामतो नाम तो जीवनस्यापत्यम जैवरीत त्रय वे तीन कौन थे इस विषय में श्रुति कहती है शीतल शीलक जिसका नाम था वह सालावान का पुत्र शालावत्य चिकितायन का पुत्र चैकितायन जो दल्भ गोत्र में उत्पन्न होने के कारण कहा गया है अथवा वह वहनो मुश्या जिस पुत्र को यह मुझे और मुझे तुझे दोनों ही को जल और पिंडदान देने का अधिकारी होगा ऐसा कहकर धनपूर्वक ग्रहण किया जाता है उसे द्वामुष्यायन कहते हैं तथा तो नाम से रोहन और जीवल का पुत्र होने से जैवली कहलाने वाला ये तीन पुरुष थे ते होचुरण्योन्य मुद्दी वैकुशला निपुणा प्रसिद्धास्म अथ यद्यनुमतिर्भवता मुद्दीथ उद्गी ज्ञान निमित्ता कथाम विचारण पक्ष प्रतिपक्षोपन्यासेन वादा वाद कुर उन्होंने परस्पर एक दूसरे से कहा हम लोग उद्गी में कुशल निपुण हैं, इस प्रकार प्रसिद्ध है अतः यदि आप लोगों की सम्मति हो तो उद्गीत में में विद्या के संबंध कथा विचार कहें अर्थात पक्ष प्रतिपक्ष के स्थापन पूर्वक परस्पर विवाद करें तथा चिद्या संवादे विपरीत ग्रहनाथ पूर्व विज्ञानोपजन संशयनिवृत्ति अतः कर्तव्य इति प्रयोजनम् इस प्रकार जिन्हें विवक्षित अर्थ का ज्ञान है, उन पुरुषों के पारस्परिक संवाद से विपरीत ग्रहण का नाश अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति और संशय की निवृत्ति होती है अतः उन, -उन विषयों के ज्ञाता पुरुषों का साथ करना चाहिए यह भी इस इतिहास का प्रयोजन है यही बात में भी देखी जाती है सहा वाचम सोशा तब वे बहुत अच्छा ऐसा कहकर बैठ गए फिर जीवल के पुत्र प्रवाहण ने कहा पहले आप दोनों पूज्यवर प्रतिपादन करें मैं आप ब्राह्मणों की कही हुई वाणी को श्रवण करूँगा तथेतुक्त ते सोपिवसूर्घप किल ताग्योपत् सवाहणो जैवलीचेतरौ भगवत पूजावग्रे पूर्व वजताम ब्राह्मण्योरि इत्यपरे वाचमिति विशेषणा फिर वे बहुत अच्छा ऐसा कहकर बैठ गए उनमें ब्राह्मणों के प्रथम बोलने से राजा क्षत्रिय की प्रगल्भता धृष्टता सिद्ध होती है इसलिए उस जीवल के पुत्र ब्रमाहण ने शेष दोनों के प्रति कहा पहले आप भगवान पूजनी लोग कहे आप ब्राह्मणों के कहे हुए शब्दों को मैं श्रवण करूंगा आप दोनों ब्राह्मणों के इस कथन रूप लिंग से ज्ञात होता है कि वह छत्री है वाचम ऐसा विशेषण होने के कारण दूसरे व्याख्याकार अर्थहीन शब्द मात्र सुनूंगा ऐसा अर्थ करते हैं सह शिलक शालाव्ययनम दाल्भ मुच हंतवाति प्रक्षेति होवाच तब उस सालावान के पुत्र शिलक ने चिकितायन कुमार दालभ से कहा यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछूं उसने कहा पूछो उक्तो सह शिलक शालाव्येकियनम दालभम उवाच हंत यद्युमश्यसे त्वा होवाच। उपर्युक्त दोनों में से सालावान के पुत्र शिलक ने से कहा, यदि तुम अनुमति दो तो मैं पूछूं। तब इस प्रकार कहे जाने पर दूसरे ने पूछो ऐसा कहा लब्धानुमति राह उसकी अनुमति पाकर शिलक ने कहा स्वर से कागतिरति प्राण इति होवाच प्राण से कागतिर साम की गति आश्रय क्या है इस पर दूसरे ने स्वर ऐसा कहा स्वर की गति क्या है ऐसा प्रश्न होने पर दूसरे ने प्राण ऐसा कहा प्राण की गति क्या है इस पर दूसरे ने अन्न ऐसा कहा तथा अन्न की गति क्या है ऐसा पूछे जाने पर दालभ ने जल ऐसा कहा का प्रकृतित्वाद् कह काम प्रकृतवादुदीथस उदीथो हत्रोपास प्रकृत परीयांसम च वक्षति गतिराश्रय एवम् पृष्ठो दाभ्य उवाच स्वरित स्वरात्मकवात यो साम यो यदात्मक सदति सदाश्रश्रय घटादि प्रकरण प्राप्त होने के कारण उद्गीत की गति आश्रय अर्थात पारायण क्या है क्योंकि यहाँ उपास्य रूप से उद्गीत का ही प्रकरण है जैसा कि परोवरीयान समुद्गीत मुस्ते इत्यादि श्रुति में कहेंगे भी इस प्रकार पूछे जाने पर दाल्व ने कहा स्वर क्योंकि साम स्वर स्वरूप है जिस प्रकार मृत्तिका में घटादी पदार्थों का मृत्तिका ही आश्रय होती है उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक जिसके स्वरूप से युक्त होता है उस पदार्थ की वही गति और आश्रय भी होता है या उचित ही है स्वर कहा गति रीति प्राण इति हो आ प्राण निष्पाद्यो ही कागति नमिति तिणसा गतिवाच अन्नावो हिपाण शुष्यति वै प्राणतेन्ना श्रुते अन्नम धा चा गतिपो अपसवाधन से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 फिर अन्न की गति क्या है ऐसा प्रश्न होने पर दाल्भ ने कहा अप क्योंकि अन्न आप जल से ही उत्पन्न होने वाला है अपतीसौ लोकवाचा मुष्यलोक कागतिरती न स्वर्गम लोकामति नएदी होवाच स्वर्गम व्यम लोकगम सामा संस्थापया स्वर्गसगम सवगम ही सामेती जल की गति क्या है ऐसा प्रश्न होने पर उसने वह लोक ऐसा कहा उस लोक की गति क्या है इस पर दाल्भ ने कहा कि स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके शाम को कोई किसी दूसरे आश्रय में नहीं ले जा सकता हम शाम को स्वर्ग लोक में ही स्थित करते हैं क्योंकि शाम के स्वर्ग रूप से स्थिति की गई है अपाम खा गतिसू लोका इति हो अस्मलोका वृष्टि संभवती अमुष का गति पृष्ठो दालभ्यवाचा स्वर्ग मम लोक मतिश्रेयातर साम न कचिदी होवाचा जलों की गति क्या है इस पर दाभ वह लोक ऐसा कहा क्योंकि उस लोक से ही वृष्टि होनी संभव है उस लोक की क्या गति है ऐसा पूछे जाने पर दाफ ने कहा उस स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके कोई शाम को किसी दूसरे आश्रम में नहीं ले जा सकता अतो वयमी स्वर्गम लोकम सामाभि सामास्थापया स्वर्गलोक प्रतिष्ठम साम जानीम स्वर्ग संस्थावो यस्य तत्साम स्वर्ग संस्था भी यस्मा स्वर्गो लोकः लोक शाम वेद्रुति ही अतः हम भी साम को स्वर्गलोक में ही स्थापित करते हैं अर्थात साम को स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित समझते हैं क्योंकि साम स्वर्ग संस्थाव अर्थात जिसका स्वर्ग रूप से संस्थान किया गया है ऐसा स्वर्ग संस्थाव है निश्चय स्वर्गलोक ही साम है ऐसा जानता है यह श्रुति भी है तगंभल कह शालावत्ययनम दाभ्य मुवाचा प्रतिषिम वैकिलते दाभ्य साम यस्व तर् बृहां मृाते विपतिष्यती मृधाते विपते उस चिकित चिकितापुत्र दाभ से शालावान के पुत्र शिलक ने कहा हे दाभ तेरा साम निश्चय अप्रतिष्ठित है जो इस समय कोई साम वेत्ता कह यह कहते कि तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिर जाए तो निश्चय ही तेरा मस्तक गिर जाएगा तमीतर शिलक साल्याचितायनम दाभ्यम उवाच अप्रतिष्ठित असंस्थितेनाथ सामेत्य स्मार्यति स्ती किले चाभ्य ते तव साम यस्वत्सहिष्णु साम तस्मिन् काले तस्ले कचि विपरीत इति वादा विज्ञान अप्रतिष्ठित साम प्रतिष्ठित मृधा शिवस्ते विपतिष्यतिस्पष्ट पतिष्यती उक्त्यापराधीन तथा तद्पत्न संशय नहम तो ब्रवीमितिप्रा उस चैकितान चैकिता से दूसरे शालावत्यशिलक ने कहा हे दाभ्य निश्चय ही तेरा सां अतिष्ठित असंसित अर्थात उत्तरोत्तर उत्कृष्ट रूप से असमाप्त गति वाला है वै और इन से श्रुति आगम यानी उपदेश परंपरा का का कराती है। है, यदि इस इस समय कोई प्रतिष्ठित साम को यह प्रकार कहने अपराध करने वाले तुझ विपरीत विज्ञानवान से कहे कि तेरा मस्तक गिर जाएगा स्पष्टतया अपतित हो जाएगा तो इस प्रकार कहे जाने पर तुझ अपराधी का मस्तक उसी प्रकार गिर पड़ेगा इसमें संशय नहीं तात्पर्य यह है कि मैं तो ऐसा कहता नहीं हूँ यदि कोई अन्य कह देगा तो अवश्य ऐसा ही होगा ननो मूर्धपाता चेदपराधमत पतेन मुर्धा न नैव चेदपराध्युक्त नाव पतती अभ्यागम कृतनाश्चाता संका। यदि मस्तक गिरने योग्य पाप किया है तब तो दूसरे के न कहने पर भी मस्तक गिर ही जाएगा और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं है तो कहने पर भी नहीं गिर सकता नहीं तो बिना किए की प्राप्ति और किए हुए का नाश ये दो दोष प्राप्त होंगे नयोष कर्मण शुभाशुभ से फल प्राप्त देश कालिमित्तापेक्ष तथी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 एव मुक्त जाल्भ आह ऐसा कहे जाने पर जाल्भ ने कहा अंताहेतद्भव वेदनीति होवाचा मुश्य लोक कागतीर्थ्यय लोकतीोवाचा से लोकस का न प्रतिष्ठा लोकमति होवाच प्रतिष्ठा वयम लोकगम सामषम स्थापया प्रतिष्ठा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 स्थित करते हैं अर्थात यही उसकी चरम स्थिति का निश्चय करते हैं क्योंकि साम का प्रतिष्ठा रूप से ही स्तवन किया गया है अन्ताह अंताहमेत भगवत भेदा यतिष्ठ यत सामें प्रत्युवाच शालाव्यो विदेति होवाच अमुष्यलोक का गति पृष्ठाभवय लोकवाच अयम भी लोको यागदान होमादि अमूम लोकम पुष्यती अतः प्रदानम देवा उपजीवन्ति इति उपजीवंती श्रुत प्रत्यक्षम भी सर्वभूतानां धरणी प्रतिष्ठेति अतः सामलो सामो लोक प्रतिष्ठे युक्त जिसमें साम प्रतिष्ठित है यह बात मैं श्रीमान से जानना चाहता हूँ ऐसा कहे जाने पर शालाभत्य ने उत्तर दिया जान लो उस लोक की गति क्या है इस प्रकार दाल्व से पूछे जाने पर शालावत ने यह लोक ऐसा कहा क्योंकि यह लोक ही याग दान और होमादि के द्वारा उस लोक का पोषण करता है इस विषय में अतः दान के आश्रय से देवगण जीवित रहते हैं ऐसी स्त्रुतियां भी है संपूर्ण प्राणियों की प्रतिष्ठा पृथ्वी है यह प्रत्यक्ष ही है अतः शाम की भी यही लोक प्रतिष्ठा ऐसा मानना उचित ही है कागति असकुआ श न प्रतिष्ठा लोकमती नएसा कसि अतो वयम् वय प्रतिष्ठा लोकम सापया प्रतिष्ठा संस्था संस्थत आमीतर्थ इं वै इति इस लोक की गति क्या है इस प्रकार पूछे जाने पर शालावत ने कहा किसी को भी प्रतिष्ठाभूत इस इस्लोक का अतिक्रमण करके शाम को अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस इस्लोक में ही शाम को सब प्रकार से स्थापित करते हैं क्योंकि शाम प्रतिष्ठा संस्थावक प्रतिष्ठा रूप से स्तुत है यह पृथ्वी ही रथंतर साम है ऐसी श्रुति भी है। हैगवत विद्धिति हो सब उससे जीवल के पुत्र प्रवाहण ने कहा हे शालावत्य निश्चय ही तुम्हारा साम अंतवान है यदि कोई ऐसा कह दिया कि तुम्हारा मस्तक गिर जाए तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता शालावत्य ने कहा मैं इसे श्रीमान से जानना चाहता हूं इस पर प्रवाह ने जान लो ऐसा कहा तमेव मुक्तवंतम है प्रवाहणो जैवली तद्वयी तब दई किलते शालावत्य सामेदि पूर्वत ततः शालावत्य आह अंता भगवत वेदानीति विध्येतिवाच इस प्रकार कहने वाले उस शालावत्य के प्रति जीवल के पुत्र प्रवाहण ने हे शालावत्य तुम्हारा थाम निश्चय ही अंतवान है इत्यादि पूर्वत कहा तब शालावत ने कहा मैं इसे श्रीमान से जानना चाहता हूं तब दूसरे प्रवाहण ने कहा जान लो इतिदो जोपनिषदे प्रथम अध्याय अष्टम खंडभाष्यम संपूर्ण